सत्रावली ४९० कुमारी जोसेफिन मैकलाउड को लिखित १०२ पूर्व अंठानवी स्टेट न्यूयॉर्क २० जुलाई १९०० प्रिय जो शायद यह पत्र तुमको मिलने के पहले ही मैं यूरोप लंदन या पेरिस स्टीमर के आने का जैसा भी क्रम हो चुका हूँ यहाँ का काम मैंने सब व्यवस्थित कर डाला है श्री हिटमॉर्स के परामर्श के अनुसार सब काम कुमारी वाल्डो के हाथ में दे दिया गया है मुझे भाड़े का प्रबंध करना और चल देना है शेष सब जगन माता जानती है मेरी अभिन्न मित्र अभी प्रबंध नहीं कर पाई है वे मुझे लिखती है कि अगस्त में किसी समय वे आ सकेंगी और कि वे एक हिंदू को देखने के लिए तरस रही हैं और उनकी आत्मा भारत माता के लिए लालायत है मैंने उन्हें लिख दिया है कि शायद मैं उनसे लंदन में मिल सकूँ यह भी जगन माता ही जानती है श्रीमती हंग टिंगन ने मार्गट को प्यार भेजा है यदि वह अपने वैज्ञानिक प्रदर्शनों में अत्यधिक व्यस्त न हो तो वे उससे पत्र पाने की आशा रखती है तुम्हें भारत की पवित्र गऊ लेगेट परिवार तथा अमेरिकन रबर के पौधे कुमारी क्या है उनका नाम को मेरा प्यार चिर प्रभु, प्रभु पदाश्रित तुम्हारा विवेकानंद चार सौ कुमारी जोसेफिन मैक्लाउड को लिखित एक पश्चिम अंठावनवा रास्ता न्यूयॉर्क 24 जुलाई 1900 सौ प्रियजोग सूर्य ज्ञान तरंगाई जल कर्म पद्म प्रेम सर्प योग हंस आत्मा उक्ति तन्नोहंस प्रचोदयात रामकृष्ण मठ तथा मिशन के प्रतीक की व्याख्या में यह वाक्य लिखा गया है हंस अर्थात परमात्मा हमें ये प्रदान करे यह हृदय रूपी सरोवर है तुम्हें यह कैसा प्रतीत होता है अस्तु हंस तुम्हें इन वस्तुओं को प्रदान कर परिपूर्ण बनाए आगामी गुरुवार के दिन फ्रेंच जहाज ला सैपन्स में, में मेरी यात्रा करने की बात है किताबें वाल्डो और फिटमार्स के हाथ में हैं करीब करीब वे तैयार हैं मैं सकुशल हूँ धीरे धीरे मेरे स्वास्थ्य की उन्नति हो रही है और आगामी सप्ताह के मैं जब तुमसे भेंट होगी तब तक ठीक ही रहूंगा सदा प्रभु पदाश्रित तुम्हारा विवेकानंद चार सौ बयानवे स्वामी तुरियानंद को लिखित 102 पूर्व अंठावनवा रास्ता न्यूयॉर्क 25 जुलाई 1900 सौ प्रिय तुरानंद श्री हंस बारों के एक पत्र से यह विदित हुआ कि तुम उनके यहाँ गए थे वे तुमको बहुत चाहते हैं और मेरा यह विश्वास है कि तुम भी समझ गए होगे कि उन लोगों की मित्रता कितनी स्वाभाविक पवित्र तथा स्वार्थ रहित है कल मैं पेरिस रवाना हो रहा हूँ सब कुछ ठीक हो चुका है अभेदानंद यहाँ नहीं है क्योंकि मैं जा रहा हूँ इसलिए वह कुछ चिंतित हो उठा है किंतु इसके अलावा उपाय ही क्या है छ प्लेस द एतान यूनी श्री लेगेट के इस पते से अब तुम मुझे पत्र देना श्रीमती वाई कॉक हैंस बारो तथा हेलेन से मेरा स्नेह कहना समितियों का कार्य पुनः सामान्य रूप से प्रारंभ कर दो तथा श्रीमती हैंस बारो से कहो कि वे समय पर चंदा वसूल करें और अर्थ संग्रह कर भारत भेजें क्योंकि शारदा ने लिखा है कि वे लोग बहुत ही आर्थिक कष्ट में हैं श्रीमती बुक को मेरी हार्दिक श्रद्धा कहना तुम मेरा असीम प्यार जानना सतत प्रभुपदाश्री तुम्हारा विवेकानंद चार सौ तिरानवे मायावती अद्वैत आश्रम के एक ब्रह्मचारी को लिखित न्यूयॉर्क अगस्त उन्नीस सौ कल्याणवी कई दिन पहले तुम्हारा एक पत्र मिला था अब तक उत्तर नहीं दे पाया श्री सेवियर ने अपने पत्र में तुम्हारी प्रशंसा की है इससे मुझे अत्यंत खुशी हुई तुम लोग कौन क्या कर रहे हो इसके विस्तृत विवरण के साथ पत्र देना तुम अपनी माता को पत्र क्यों नहीं लिखते इसका तात्पर्य क्या है मातृभक्ति ही समस्त कल्याण का कारण है तुम्हारा भाई कलकत्ते में कैसा पढ़ लिख रहा है तुम लोगों का आनंद नाम भी मुझे भी याद नहीं है किसे किस नाम से पुकारो तुम सभी को मेरा प्यार मुझे यह समाचार मिला है कि खगेन का शरीर पूर्ण स्वस्थ हो चुका है बहुत ही आनंद की बात है सेवियर दंपति अच्छी तरह से तुम लोगों की देखभाल करते हैं या नहीं विस्तृत रूप से मुझे लिखना दिनों का भी स्वास्थ्य ठीक है बहुत ही आनंद का विषय है खाली की कुछ मोटा ताज़ा बनने की प्रवृत्ति है पहाड़ पर चढ़ते चढ़ने उतरने से उसकी ये सारी बातें दूर हो जाएंगी स्वरूप से कहना कि मुझे खुशी है कि वह समाचार पत्र का संचालन कर रहा है वह बहुत अच्छा कार्य कर रहा है सभी को मेरा प्यार तथा आशीर्वाद देना सबसे कहना कि मेरा शरीर स्वस्थ हो चुका है मैं यहाँ से इंग्लैंड होकर शीघ्र भारत रवाना हो रहा हूँ साशीर्वाद विवेकानंद चार सौ चौरानवे स्वामी तुर्यानंद को लिखित छः प्लेस द एतान जूनी पेरिस तेरह अगस्त उन्नीस भाई हरि कैलिफोर्निया से तुम्हारा पत्र मिला तीन व्यक्तियों को भाव भावावेश होने लगा बुराई क्या है उससे बहुत कुछ कार्य होता है गुरु महाराज जाने जो होना है होने दो उनका कार्य है वे ही जाने हम तो दास के सिवाय और कुछ नहीं हैं इस पत्र के द्वारा इस पत्र को द्वारा श्रीमती एस पॉनिल इस पते से सैन फ्रांसिस्को भेज रहा हूं। अभी न्यूयॉर्क से साधारण समाचार प्राप्त हुआ है वे लोग पूर्वक हैं काली बाहर गया हुआ है तुम सैन फ्रांसिस्को में किमाशित प्रभाषित ब्रजेत के लिख भेजना और मठ में रुपये भेजने के विषय में उदासीन न होना लॉस एंजल्स तथा सैन फ्रांसिस्को से प्रतिमास निश्चित रूप से रुपये जाने चाहिए मैं एक प्रकार से ठीक ही हूँ शीघ्र ही इंग्लैंड रवाना होना है शरद का समाचार मिलता रहता है बीच में उसको पेचिस हो गई थी और सब लोग अच्छी तरह से हैं अब की बार किसी को मलेरिया नहीं हुआ गंगा तट पर उसका विशेष आक्रमण भी नहीं होता है वर्तमान वर्ष में वर्षा कम होने के कारण बंगाल में अकाल पड़ने का भय है भाई माँ की कृपा से कार्य में जुटे रहो माँ जाने तुम जानो मैं मुक्त हूँ अब मैं विश्राम लेने जा रहा हूं। दास विवेकानंद चार सौ पंचानवे जॉन फॉक्स को लिखित बुलेवर हैंस सुवन पेरिस चौदह अगस्त उन्नीस ईस्वी प्रिय श्री फॉक्स कृपया आप महिम को यह लिखकर सूचित कर दें कि वह चाहे जो भी कुछ क्यों न करे मेरा आशीर्वाद उसे सदा ही मिलता रहेगा और वर्तमान समय में वह जो कुछ कर रहा है इससे इसमें संदेह नहीं कि वकालत से वह बहुत कुछ अच्छा है वीरता तथा साहस को मैं पसंद करता हूं और मेरी जाति के लिए उस प्रकार की तेजस्विता निशेष आवश्यक है किंतु मेरा स्वास्थ्य भग्न होता जा रहा है और अधिक दिन जीवित रहने की मेरी आशा नहीं है इसलिए माँ तथा समस्त परिवार के उत्तरदायित्व को अपने ऊपर लेने के लिए वह प्रस्तुत रहे इसी क्षण भी मेरी मृत्यु हो सकती है अब मैं उसके लिए अत्यंत गर्व अनुभव कर रहा हूँ आपका स्नेहब विवेकानंद चार सौ छियानवे स्वामी को लिखे, प्लेस एतान पेरिस। भाई हरि मैं अब फ्रांस में समुद्र के किनारे रह रहा हूँ धर्म इतिहास सम्मेलन समाप्त हो चुका है सम्मेलन कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था लगभग २० पंडित मिलकर चालक ग्राम की उत्पत्ति जिहोवा की उत्पत्ति आदि विषयों पर व्यर्थ का बकवाद करते रहे मैंने भी अवसर के अनुकूल कुछ कह दिया मेरे शरीर एवं मन भग्न हो चुके हैं विश्राम की आवश्यकता है फिर भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस पर निर्भर रहा जा सके और इधर जब तक मैं जीवित रहूंगा, मुझ पर भरोसा रखकर सब कोई नितांत स्वार्थी बन जाएंगे लोगों के साथ व्यवहार करने में दिन रात मानसिक कष्ट का अनुभव होता है इसलिए लिख पढ़ मैं पृथक हो चुका हूँ अब मैं यह लिखे दे रहा हूँ कि, कि किसी का भी एकाधिपत्य न रहेगा सभी कार्य बहुमत से संपन्न होंगे जितने शीघ्र इस प्रकार के न्यास संलेख ट्रस्ट डीट का संपादन हो उतना ही अच्छा है तभी मुझे कहीं शांति मिलेगी अस्त स्मारम स्मारम स्वगृह वरारी मुरारी काष्ट स्स्वरूप हो गए एकाभार्य प्रकृत मुखरा चंचलाचार द्वितीया पुत्रो प्येको भुवन विजयी मनमथो धन्यारह शेष शैया वसत रुदौ वाहनम पन्नगारी ही मारम स्मारम स्वगृह चरितम दार हु काठ बनने के डर से मैं भाग रहा हूं इसमें दोषी क्या है इस बात को यहीं तक रहने दो अब तुम लोगों की जैसी इच्छा हो करो अपना कार्य में समाप्त कर चुका हूं बस गुरु महाराज का मैं ऋणी था प्राणों की बाजी लगाकर मैंने उस ऋण को चुकाया है यह बात तुम्हें कहाँ तक बतलाऊ समस्त कर्तित्व का दस्तावेज बनाकर मुझे भेजा गया है कर्तित्व को छोड़कर बाकी सभी स्थलों पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया है तुमको एवं गंगाधर को और काली शशि तथा नवीन बालकों को पृथक रखकर कर राखाल एवं बाबूराम को मैं कर्तित्व सौंप रहा हूँ गुरुदेव उन्हें ही श्रेष्ठ मानते थे यह उनका ही कार्य है मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं अब जो कुछ मैं करूँगा वह मेरा निजी कार्य होगा अब मैं अपना कार्य करने के लिए जा रहा हूँ गुरु महाराज के ऋण को 26 मई अठारह ईस्वी को श्री प्रमदा दासमित्र महोदय के लिए लिखित पत्र को देखिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर मैंने चुकाया है अब मेरे लिए उनका कोई कर चुकाना शेष नहीं है और न उनका ही मुझ पर कोई दावा है तुम लोग जो कुछ कर रहे हो वह गुरु महाराज का कार्य है उसे करते रहो मुझे जो कुछ करने का था मैं कर चुका हूँ बस मुझे इस बारे में और कुछ न लिखना और न बतलाना उसमें मेरा कोई भी अभिमत नहीं है अब सब कुछ भिन्न प्रकार से होगा इति नरेंद्र पुनस्त सबसे मेरा प्यार कहना इति